गोदला كده डोला ना हं डोला <laughs> ना कलका अब भाई हां भाई हां पर दूसरा लाइन है सेम गवायांत है सतीग्रहवा को सुंदर है थी दूसरा नंबर पदकृति में पदकृति में 85 हं गवयानर शक्तिग्रह अभाव शक्तिग्रह हाँ। शक्ति, ग्रह। शक्ति, ग्रह। शक्ति अच्छा श्रह अब देखो ये कहते हैं पद एवं पदार्थ में जो संबंध है है ना संज्ञा संगी संज्ञा हो गया पद संगी हो गया पदार्थ तो संज्ञा संघी का जो संबंध है न पद और पदार्थ पदार्थ ये पद जैसे गबय पद ले गया है ना गवय ये पद है और उसका पदार्थ क्या होगा तो जो गाय स्वरूप जो पिंड है Actually, no. है ना? जो पिंड है, तो वो पदार्थ। पदार्थ जो जो विषय, विषय। ये, ये दोनों में एक पदर, एक में एक एक एवं संबंध है क्योंकि आपको शक्ति ग्रहण कैसे हुआ जिस जिस समय आपने वो बातचीत करते हुए आरण्य का पुरुष और एक व्यक्ति हाँ गांव वाले तो वो जब बातचीत कर रहे थे तो आप सुन रहे थे सुन रहे थे तो उसको समझा समझा रहा था कि गवय इस प्रकार का है ना गवै गाय के समान है ऐसे जब वो, वो बता रहे थे तो आप सुन रहे थे तो सुनकर आपको भी अरे गवय नाम का एक पदार्थ है जो भी जंगल में रहता है गाय के समान है तो जो पद से आपको शक्तिग्रह हुआ शक्ति का ग्रहण हुआ जिसके बल पर जिस शक्ति के बल पर आपने अतिदेश वाक्य को स्मरण करके जंगल में गए देखने के लिए जंगल में अच्छे ढूंढते ढूंढते मिल गए मिल गए एक झुंड चढ़ रहे थे तो देखे तो जो जो अतिदेश वाक्य को स्मरण किया वो तो जो बता रहे थे उस हाँ वो सदृश गवय <laughs> तो गाय के समान जिसका शासना नहीं है और बाकी सब है है ना शक्तिग्रह हो गया वही शक्तिग्रह जब हो गया अति विश्वास के स्मरण से तो वही पद गवय शब्द का प्रयोग उसने किया उससे जो आपको शक्तिग्रह हो गया उसके उसके द्वारा अंतर मैंने गबे से भिन्न पशु मैं मैंने जो जंगल में चले भालू भी देखा भालू फल खा रहा था हाँ। लेकिन आप उसको तो देखे लेकिन उससे आप हाँ उसमें आपको शक नहीं हुआ कि ये गये क्योंकि आपने यू गाय के सामने समान नहीं है गाय पहले से ही अब देखा है <coughs> तो उनसे ये कहते हैं शक्ति तेन गब्यांतरे है न गये भिन्न पशु आपका शक्तिग्रह का अभाव है अभाव का अभाव होने के कारण तो उसमें भालू में आपको का उपमिति नहीं, हाँ, नहीं होगी तो शक्तिग्रह मतलब शब्द का जो ज्ञान हाँ शब्द एवं अर्थ इन वो शक्ति उनको जोड़ता है मतलब पद पदार्थ का जो ज्ञान संबंध है संबंध संबंध ज्ञान ही सप्तम पदम शक्ति और पद में ही सप्तम आगे कहेंगे अभी शब्द में एक सप्तम पदम सप्तम सप्तम का था शक्ति का जो आश्रय है जिसमें शक्ति विद्यमान है गये शब्द से ही शक्ति विद्यमान था तो सुनते ही आपको शक्ति हाँ, ग्रहण हो गया है वही तो इनसे गभय पदार्थ शक्तिग्रह अभाव से और दूसरे पशु में आपका लक्षण नहीं गया न जाने के कारण तो गभयांतर में अब दूषण नहीं है है ना दोष नहीं है तो इसलिए तो ये कहता है कि तेना गंतर शक्तिग्रह अभाव प्रसंग इति अपतम वूषणम अपास्तम प्रकार दोष अपास्तम दूर हो दूर करना तो तो आपास्था। <avía> हो गया तो तो था ना तृतीय वाला वाला तीसरा है <bury> तो हाँ हाँ हा। हाँ तृतीय तृतीय यह था असाधारण असाधारण हाँ। तो तीन प्रकार क्या क्या है ये जो तत्व अनुमानम उपमानम त्रिविधम सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञान असादृश्य विशिष्ट हाँ असाधारण अचा... धर्म विशिष्ट पंड और वैधर्म्य विशिष्ट हाँ वैधर्म्य वैधर्म्य का अर्थ समझिए विधर्म है ना course. हाँ विधर्म का अर्थ है विरुद्ध धर्म धर्म विधर्म है ना विरुद्ध का अर्थ है भिन्न अधिकरण में रहने वाला जो धर्म है है ना घट <coughs> है ना और, है। और यह पटन घट और ये पटन जो है ये दोनों अलग अलग है हाँ। घट में क्या रहेगा रह तो और में? का अधिकरण है तो का है पता। पता का का अधिकरण पट हो गया घटने से घटत घटत्व का विरुद्ध अधिकरण हो गया पट है ना उस पट तो उस अधिकरण में जो रहने वाला जो धर्म है विरुद्ध अधिकरण भिन्न अधिकरण में रहने वाला जो धर्म है क्या धर्म है घटत्व का विरुद्ध अधिकरण कौन है पट अच्छा. में कौन सा धर्म है अच्छा। तो जो भिन्न अधिकरण में रहने वाला जो धर्म है ना तो ये विरुद्ध धर्म है है ना ये दोनों परस्पर में ये दोनों परस्पर में विरुद्ध इसका विरुद्ध है ये इसका विरुद्ध है विरुद्ध है भिन्न अधिकरण में रहने वाला जो धर्म है परस्पर में तो विरुद्ध हो जाएंगे क्योंकि अधिकरण दोनों का समान नहीं है भिन्न अधिकरण तो इस प्रकार ये विधर्मस्य भाव वैध है ना <coughs> तो ये कहते हैं तीसरा क्या है वैध भाई, में में ना वैधर्म न हाँ वैधर्म में विशिष्ट पिंड जान में अभी तृतीय का उदाहरण देते <coughs> उदाह्र यथा यहाँ उष्ट्र इति पृष्ठ ऊट <coughs> इस प्रकार है इस प्रकार पूछे जाने पद है उष्ट्र ऊट इति पृष्ठ अश्वादिबद्ध न सामन पृष्ठ नस्वग्रीव शरीरश्च आते तो कालातरे तत्पिड तथो अतिदृशवाक्यास्मरण तथा उष्ट्र उष्ट्र पदवाच्य इति उष्ट्रपदवाच्य उपमेतित्त्प्यते हैं तो जब पूछा उसने ऊट किस प्रकार का है तो जो देखने वाले हैं तो उनको बताते हैं ये कहते हैं कि अस्वाधिपत नश्व के समान वो नहीं है है ना फिर क्या है अस्वाधिपत न समान पृष्ठ समान पृष्ठ उसका जो पीठी है ना पृष्ठ पीठी है, पीठी है। के समान समान नहीं है है ना <coughs> और नस्व ग्रीवा तो उनका जो ग्रीवा है गर्दन है बहुत लंबा है ना न छोटा नहीं है हृस्व <coughs> शरीर एवं शरीर मध्य छोटा नहीं है आप देखे होंगे घोड़े के शरीर कितना जितना बड़ा है तो उससे उनका बहुत बड़ा है तो मोटा है बड़ा है ग्रीबा बड़ा है और असमान पृष्ठ है।, तो है तो उसका जो धर्म है तो उससे धर्मा इस प्रकार जो जो ग्रीबा को दिखाया और शरीर को दिखाया तीन चीज दिखाया है ना तो ये तीनों अश्वो जो जो जो है तो ऊंट में उससे भिन्न है तो विधर्म हो गया वैधर्म्य वैधर्म विशिष्ट जो पिंड ज्ञान है तो उससे अति दशवा उससे सुना कि ऐसे इसी प्रकार होना चाहिए लंबा गर्दन होना चाहिए और घोड़े से उसका शरीर स्थूल दीर्घ है और असमानतुष्ट है प्रिष्ट। ऐसे ही तो फिर उसने चला गया राजस्थान देखा एडी आदि यही सारंभ हो गया तो देखा ये भी है वृंदावन में ही है आते यहाँ पर सारे पत्थर वो लेकर आए गाड़ी है तो, सारे माल तो ऊंट लेकर आता है तो जो आगे गए तो देखा तो अति सवाक्य को स्मरण किया आ, उसने जो कहा था यही है उष्ट्र उद वाच जो तो उष्ट्र शब्द का वाच्य अभी देखा, देखा है।, है सामने तो हैं। वो जो उष्ट्र शब्द मैंने श्रवण किया था तो उसी का ये वाच्य है उष्ट्र उष्ट्र शब्द उच्य जीराब है लेकिन जीराप का पृष्ठ समान है जीराप का समान है और उसका उसका जो शरीर है वो इतना मोटा नहीं है तो थोड़ा पतला है पतला है hmm. so, और हाँ। जीरान जि, जीरान को जीराफ hmm. तो हो <laughs> तो <हुए>। <laughs> <जिराप निए। laughs> वो जेबरा होता है जीरा जंगल में तो जो शेर आक्रमण करता है वो आगे पीछे बहुत लात मारता है बच्चे को बचाने के लिए अपने को ये करने के लिए लेकिन बचा नहीं पाते हैं शेर और बाघ बड़े खतरनाक है सभी को मार देते हैं और देते हैं। हम तो हम हमें सोचते थे कि बाघ और शेर एक एक को बचा देते हैं लेकिन तो पूरा आठ दस देते हैं पता ही नहीं, नहीं।, नहीं कितने साल में लेकिन बच्चा जो होते हैं ना उनका एक, वार में। एक वार में बच्चा ऐसे ही ही देते हैं वीडियो मैंने खाने आता आया ऐसा से था था। अरे काले देख रहे थे एक सांप है एक, को, वो एक चिड़िया को पकड़ लिया छोटा चिड़िया है उसको पकड़ लिया उसको पूरा छोटा सा इतना है वो वो नीला हाँ। नीला साफ है तो उसको पकड़ लिया उसको पूरा एकदम <coughs> लपट लिया लपट लिया वो चिड़िया बहुत चित चें चें चे चे कर चित्कार करता है और वो उसको पूरा ये कर दिया तो वहाँ वो जो छोटे छोटे बड़े बड़े चिंकियाँ हैं ना काले वाले वो चल रहे थे वो बहुत थे देखो हाँ उन्होंने देखा चिड़िया का आवाज को उन्होंने सुना तो सभी लाइन में जो चल रहे थे चल गए और क्या करेगा उनका चिटियों का देखो नहीं नहीं देखो वो लोग कितना उपकार करते है और एक बंदर <coughs> <laughs> दो सर बंदर है बैठे हैं। एक पहाड़ है वो गुफा का अंदर है वो वो तो पत्थर जो है, दरार तो उसका अंदर चूहे का बच्चा ये है तो सांप एक बड़ा बड़ा सांप कुबरा तो उसने गया वो पूरा वो दरार में जाकर जो बड़े वाला चूहा था उसको पकड़ लिया पकड़ लिया वो बंदर उधर दिख रहा था <laughs> छटपटाता है तो छोड़ता ही नहीं का है शाम से निकलेगा ये बंदर क्या करता है और भी बंदर बैठे थे सभी आ गए आगे के लिए पूरा उसको खींचने लगे खींच लेंगे वो आ गया बाहर आ गया बाहर आ जाए तो ऐसे ले कर दिया वो वो को छोड़ दिया, जैसे सांप भाग गया, और वो बंदर लेकर घास फूस से तो एक एक वहाँ छोड़ दिया पता नहीं वहाँ मरा की जिन्ना है नहीं बंदर खाता है नहीं उसको बंदर आज का तो फ्रूटी पी रहे हैं हम लोग कुत्ते खा जाता है हैं हां कुत्ता कुत्ता तो तो तो तो मांग देता कुत्ता गीला है भाग देता हूं कुत्ता मैं छोड़ दिया हां वो थोड़ा वो छोड़ा नहीं लात मारते हैं दादी दादी इधर इधर ये कुत्ता एक ये ये बिल्ली बिल्ली भी गिलेरी उतना इतना इतना हम मेरा कमरे के सामने वो बारंडा है तो उसमें दरार है तो वो वो बैठा है गिलेरी है तो गिलेरी जब चूह को देख लिया ये बिल्ली को देख लिया वो दरार में घुस गया लेकिन अंदर जा नहीं सकता ज्यादा बड़ा नहीं है दरार ये तो पूरा बैठा हो पूरा एक निष्ठ हो करे मैंने देखा मैं बर्तन धो रहा था और देख रहा था मैं जाकर एक लात मारा बिल्ली को हटता ही नहीं उसका निगाह इतना ही है लेकिन हटता ही नहीं वो फिर दो, दो दो दो तीन बार करने के बाद में फिर वो बिल्ली चला गया, ये गया। मैंने उसको फिर एक काठी में से ये कर दिया वो गिले भाग गया कहते वो पकड़ लेता उसको हाँ सब कबूतर मिली चलिए तो निशे हाँ <coughs> ये आप कालारेपि पश्य हाँ हाँ अतिदेशवाक्या स्मरण त्र तष्ट्र उष्ट्रपदवाच्यम अनुमति उत्पद्य है इति फिर आता है शब्द आगरी। आगरी। आगरी। आगरी। आगरी। गाड़ी सबसे कठिन है शब्द <laughs> शब्द लेकिन यहाँ नहीं है यहाँ तो सरल है लेकिन हाँ शब्द प्रकरण जो है शब्द खंड बहुत कठिन है, है। यहाँ तो शी शब्द है <laughs> ना ना यहाँ कम है यहाँ सर्कट में देते यहाँ कठिन नहीं है तो ये कहते हैं अतः शब्द खंड शब्द किसको कहते हैं शब्द प्रमाण से किम प्र, किम स्वरूपम अभी दर्शाते हैं ये कहते हैं आपको शब्द आपक्यम तो आप तो का जो वाक्य है वही शब्द है तो आप तो कौन है एक कहते हैं आप तस्तु तो यथार्थ वक्ता यथार्थ वक्ता का अर्थ क्या है ना ना यथार्थ यथार्थ तो पूछ रहा हूँ हाँ यथार्थ ये समास है नतिक्रांत अर्थम अच्छा अच्छा अनतिक्रांत इति यथार्थ है ना तो अर्थ को अतिक्रमण न करके जैसे बोलता अर्थात जैसे ही वस्तु है वैसे बोलना तो उसका नाम है यथार्थवक्ता यही आप तो जो यथार्थ को कथन करता है वाक्य आपक्यम आप का समझा दिया यथार्थवक्ता तो वाक्यम ये कहते पद समूह पदों का समूह एक वाक्य जो हम कहते हैं ना तो उसमें अनेक पद है पदों का समूह को वाक्य कहते हैं कहते हैं पदम वाक्यम पद समूह यथा गाम आनय इति, है ना गाम आनय यहाँ पे आ, क्या है पद का समूह है क्या क्या, क्या है गा, है ना नहीं नही अभी देखो इसके बाद में यथा गाम आने जी फिर कहते हैं शक्तम पदम शक्तम पदम ये पद पद का परिभाषा देते हैं शक्तम शक्त का अर्थ है शक्ति का आश्रय का नाम है पद शक्ति का आश्रय का नाम है पद शक्तम पदम इति ईश्वर संकेत शक्ति तो शक्ति क्या है जिसका आश्रय पद है ये कहते हैं शक्ति ये ईश्वर का संकेत है है ना अस्मात् पदात् अयम अर्थ इति ईश्वर संकेत शक्ति तो जैसे घट है यह घटा ये घट पद से जो आपको बोध होता है क्या होता है एक ना ऐसे है तो इति ईश्वर संकेत सब सभी ईश्वर का संकेत है लेकिन कुछ ऐसे ही है शब्द है जो अपभ्रंश है लेकिन ग्रंथों में नहीं है लेकिन प्रचलित है है ना? तो ग्रंथ का अनुसार अगर आप जाएंगे आदिवासी इलाके में जाएंगे वो अपना भाषा में घट को कुछ बोल देंगे वो लेकिन वो शास्त्र में नहीं है व्याकरण में नहीं है कि किसी शास्त्र में ग्रंथ में वो शब्द नहीं है उपभ्रंश है लेकिन घटा नहीं कहेंगे नहीं है ना? हमें अभी अपना अपना भाषा में कहते हैं मटका है मटकी है और घड़ा है तलश है ऐसे अपना अपना भाषा में कह दें तो वैसे ही वो लोग ऐसे ये फिर भी इतने हिंदी में है और ये तो ऐसे ही भाषा वो बोल देते हैं जिसके शक्ति ग्रह आपको नहीं होगा है न तो वो अपाषा उनको छोड़कर इसी शब्द से ये वस्तु का शक्ति हो तो ईश्वर का जो संकेत है सभी पदार्थ में ईश्वर का संकेत है अस्मात्थ पदार्थ अर्थ बोधव्य है ना भले ही हमें उसी चीज को अपभ्रंश करके हमारे एक जो कम्युनिटी है संप्रदाय है तो उसमें हम उसको बोलते बोलते वो अपभ्रंश वो उसको छोड़कर और अन्यत्र जहा जहां सब मिलेगा कि शब्द पद से जो, जो पदार्थ है तो उस बोध हो जाता है है है ईश्वर के द्वारा ही निर्दिष्ट है। है ना सप्तम पद <coughs> इसलिए ये कहते हैं जैसे जैसे दृष्टि ऐसे एक शब्द का अलग अलग अर्थ होता है जैसे शशि का चंद्रमा भी होता हाँ। तो हर... तो। हाँ। है देखो ये श्री शब्द आल ये कहते हैं कि कोई कहते हैं श्री का अर्थ क्या है लक्ष्मी लक्ष्मी है ना कोई कहते हैं तो देखो को इसमें कोई नहीं ये श्री शब्द में ईश्वर का संकेत है श्री जो है जो लक्ष्मी है वो लक्ष्मी कौन है लक्ष्मी जी राधारण जी इसी का एक रूपांतर है जैसे मनुष्य कहेंगे मनुष्य कहेंगे तो मनुष्य से क्या है आप आ, आ, आ, आ, आप, आप आपका पिताजी के समान है नहीं है आपका उनके समान लेकिन आप पिता भाई पुत्र रूप में जाए थे पिता ही पुत्र रूप में जाते होते हैं लेकिन उन्हीं का ही शक्ति का प्रकाश आप है है ना? लेकिन इससे हम कोई कोई इसे गहराई में नहीं जाते हैं पुत्र पिता से अभिन्न है कर्म अलग अलग है कर्म अलग कर्म को कौन देखता है स्थूल शरीर को हम देखते हैं तो पिता जो है वही पुत्र रूप में जाता होता है तो पिता ही पुत्र पुत्र मतलब कर्म नहीं है पुत्र तो शरीर है का तो कई अलग अलग अलग अलग शरीर लंबा होता है है वो वो वो उसी उसी से ही तो वो पार्थ के जाना जाता है नहीं तो और कुछ नहीं है जैसे आ, लक्ष्मी का लक्ष्मी और राधा रानी ये दोनों अभिनय उनका ही प्रकाश है प्रकाश है तो उससे भेद होता है लक्ष्मी का जो कर्म है राधारानी का क्यों राधा इतना पूजित है लक्ष्मी क्यों नहीं है लक्ष्मी पूजा करते हैं तो ज्यादा है राधारानी का पूजा क्यों तो ज्यादा लक्ष्मी नहीं नहीं केवल एक ही संप्रदाय हो गए तो सारा दुनिया तो नहीं है ना सारा दुनिया तो राधारानी की पूजा करते हैं क्यों क्योंकि राधा रानी का कोई मांग नहीं है राधा रानी कहते हैं मैं कृष्ण का हूं और लक्ष्मी कहते हैं ये मेरा कृष्ण है मेरा पति है मैं मेरा कृष्ण है ये है इनका कोई चाह नहीं है और उनका बहुत ये है कुछ थोड़ा ये हो गया तो तो और भी मान करते हैं वैसे ही राधा रानी है ये कृष्ण को संतुष्ट करने में केवल एकमात्र लक्ष्य है एक ही है नहीं है ऐसे उनका तो प्रकाश वे सब रूप है रूप है श्री का अर्थ है ऐश्वर्य है।, है ना ऐश्वर्य का अर्थ क्या ईश्वर का जो भाव है वो ऐश्वर्य है तो इस यही ईश्वर भाव सभी में है सभी में है नहीं। भले ही हमें उसका मैंने सत्य पर नहीं जा पाते हैं लेकिन अलग अलग हमें भेद न जाने के कारण हम भेद देखते हैं अब जाएंगे तो फिर उससे अभिन्न हो जाएंगे तो एक, एक श्री शब्द का अर्थ हम लेखते है श्री तो क्या हाँ ऐश्वर्य का तो तो ऐश्वर्य से युक्त वही वो पहले से ही है है ना एक जो जो भी है जो भी पदार्थ संसार में है संसार में है वो संसार में ईश्वर का शक्ति ग्रह उसमें है शक्ति उसमें है उस शक्ति के कारण शक्ति ही संकेत है उसी के कारण हम वो वस्तु को उसी नाम पर जानते हैं तो उसमें ईश्वर का इच्छा है ईश्वर का इच्छा है। अच्छा जैसे हरि हरि हरि हरि शब्द मतलब मतलब मतलब विष्णु, बंदर, बंदर लक्ष्मी राधा तो चलो जो ये कहते हैं की हरी शब्द से आप इतने अर्थ भी अर्थ तो सब भिन्न हो गए तो ईश्वर तो का संकेत इसमें कैसे ही है तो ईश्वर का संकेत सब में है हरी शब्द में ये प्रसंग अनुसार है यहाँ पे मेढक है चुहा है गर्त है और शेर भी है है हाँ और क्या गर्त टोटर, टोटर कितना चोटा है अनेक अंत है कैसे हरि अनंत है, नहीं। है। नहीं। से इस प्रकार <coughs> तो उनका ईश्वर का संकेत है सभी में ईश्वर संकेत, संकेत अलाग अलाग तो यही है संकेत मतलब इस अर्थ में इस प्रसंग से यह अर्थ लेना आ, प्रसंग प्रसंग से प्रसंग से लेना तो अगर आप आ, हरी शब्द कहेंगे तो शेर लेंगे तो कौन पूजा करेगा शेर <laughs> प्रसंग को लेकर है ना? ये हरि का व्युत्पत्ति करते हैं हरती, दुखानी, दुख को हरण करेगा क्या है? तो तो पूरा, पूरा, वाला को भी हरण कर लेता है तो इसलिए ईश्वर इस संकेत सभी में है सब अस्मत्थ अम अर्थ बोधव्य इति ईश्वर संकेत शक्ति तो पदकृति में चलिए यहाँ पे भी ऐसे ही है ये कहते हैं कि अवसर उपमान अवसरसंगतिम अभिप्री उपमन अन शब्द निरूपये आक्य शब्द शब्द शब्द प्रमाण शब्द का शब्द प्रमाण शब्द है प्रमाण जिसका शब्द प्रमाण भ्रांत विप्रलम्ब विप्रलम्ब कई और वाक्य शब्द प्रमाणत्व बारणाप्त तो है ना तो आप तो पद ना दीजिए वाक्यम शब्द है इतना कहेंगे तो वाक्य को आगे आपने कहा कि पद समूह का वाक्य है है ना जो भ्रांत है भ्रांत का भ्रांत का अर्थ क्या है इस जो भ्रांति में है जो वास्तव अर्थ को नहीं जानते हैं गलत है तो उसी अर्थ में हम उसको प्रयोग करते हैं अब तक हम हमारे सामने कोई ऐसे ही सुधार करने वाले कोई व्यक्ति नहीं आए तो शास्त्रीय प्रमाण से हमारे वाक्य को उन्होंने सुधार कर दिया तब तक हम वही भ्रांति अर्थ को हम करते हैं करते हैं तो उसी प्रकार ये कहते हैं ये कहते हैं भ्रांतम है ना जो भ्रांत है विप्रल्भक विप्रलबक का अर्थ क्या है मतलब कि अलग है। हाँ विप्रलंबक का अर्थ है वो उसी प्रकार आ, आ, है बंचक बंचक बंचक बंचक बंचक जानते हैं ना ठगने वाला ठगने भीतर भीतर मतलब तो कुछ है है ना अरे बढ़िया फल है अभी अभी मैंने लाया हूँ लेकिन वो जानता है इसका अंदर कीड़े है कीड़े है। लेकिन वो आपको ऐसे ही फुसला फुसला कर हमें दो रुपया कम कर देता हूँ आप ले लो ले लिया आपने घर में जब काट देखा तो उसमें कीड़े तो ऐसे वंचक है भ्रांत भी प्रलंभक काक्य शब्द वो भी शब्द वाक्य समूह पद समूह प्रयोग किया तो भी वाक्य हो जाएंगे इसलिए हम आपक्य तो जो यथार्थ वक्ता है तो सच है सच को सच बोलेगा झूठ को झूठ बोलेगा तो यही है इसलिए आपत तो शब्द दे देंगे तो विप्रलम्ब और भ्रांत में ये लक्षण नहीं ननु कोयम आपत तो ये आपत तो कौन है आपतस्तु तो यथार्थवक्ता यथार्थवक्ता यथाभूता अबाधित अबाधितार्थ उपदेष्टा है hmm. ना नथाभूत जैसे ही अर्थ को बाध न करके यथा होता है ना अबाधित अर्थ उसका अर्थ को बाध न करते हुए तो उन्होंने ऐसे कथन किया तो उसका नाम यथा है यथार्थ होता है उपदेषा फिर कहते हैं वाक्यम वाक्यम लक्ष्य वाक्यमी घटादि समूह वारणा है पद यति आप कहे कि वाक्यम पद समूह आ, तो ये हा पद समूह से पद को हटाए दीजिए समूह घटक का समूह भी है है ना तो घटक का समूह जो होगा तो घट भी वाक्य कहने लगे तो इसलिए हम कहेंगे पद समूह तो पद का समूह को ही वाक्य कहते हैं हाँ। शक्ति शक्ति मिति है ना निरूपकता संबंधन शक्ति विशिष्टम इत्य निरूपकता संबंध है न शक्ति विशिष्ट शक्तम पदम जैसे घट पद है घट और ये किसको निरूपण करता है एक कम्बु की बैठा रखो ऐसे निरूपण करता है निरूपकता संबंध है ना ये न निरूपक ये निरूपित इस बीच में जो संबंध है निरूपक निरूपकता संबंध है ना शक्ति ये जो शक्ति जिससे आपको ये घट का शक्तिग्रह हो रहा है तो ये ये शक्ति कहां पे है ये जो पद पदार्थ का जो संबंध हो वो जो शक्ति है ये निरूपकता संबंध है ना इस समय इसमें ही, इस पद में है तो इस संबंध से इसमें वो शक्ति ग्रहण कराता है जैसे निरूपकता संबंध न शक्ति विशिष्ट का अर्थ है शक्ति अस्मा अस्मत पदार्थ अयम अर्थ बोधव्य घटपद घट पदार्थ घट, घट रूप अर्थ बोधव्य ईश्वर ईश्वर इच्छा एवं शक्ति ईश्वर इच्छा ही शक्ति है न <coughs> अर्थस्मृति अनुकूल पदार्थ संबंधत्व तलक्षण अर्थस्मृति अनुकूल पदार्थ संबंधत्व ईश्वर इच्छा वा शक्ति अर्थस्मृति है ना? अर्थ आप जानते <coughs> हैं पदार्थ अर्थ मतलब पदार्थ पदार्थ का स्मृति अनुकूल है ना वो पदार्थों को आपका स्मरण में आ जाता है हमें ऐसे फल खाए नहीं कि इंडिया में नहीं है वो फल लेकिन बाहर से कोई महाराज गए थे तो ले आए थे तो वो बहुत सुंदर फल है खाया लेकिन वो प्राय हम भूल गए प्राय लेकिन अब बहुत दिन बहुत साल के बाद फिर उसी प्रकार फल वो फिर दो बार हमको प्राप्त हुआ तो जो हमें ये किए अरे हाँ हमको महाराज ये भी एक बार ऐसे ही फल लाए थे लेकिन फल का याद नहीं है तो उसी कह ये कहता है ये कहते हैं अर्थ स्मृति अनुकूल है ना तो जो अर्थ है जो फल है उसका स्मृति स्मृति अर्थ समझ में है ना पूर्व अनुभव का जो स्मरण है तो स्मृति अनुकूल जो पदार्थ संबंध पदार्थ का जो संबंध है किसमें है शक्ति में न वो शक्ति है उस पद से शक्ति आपका पास है लेकिन वो शक्ति अभी विस्मृत है फिर जब आप उसको देखते हैं तो बता देते हैं तुरंत झट आपको याद आ जाता है हाँ हाँ यही फल है की शक्ति हमारे में में रहती है। आ, ए, में रहती है। है, का तो वो फिर को देखने से ही उसका होता है। ना? तो अगर नहीं होगा तो वो फल हम विस्मृत हो जाते हैं दीर्घ काल हो फिर रोग आदि हो तो उस विस्मरण हो जाता है यही कहते हैं जो शक्ति ईश्वर संकेत का अर्थ है ये कहते हैं अर्थ स्मृति अनुकूल पदार्थ संबंध संबंध त लक्षण त लक्षण शक्ति लक्षणम शक्ति का लक्षण है शक्ति रिव लक्षण अपि पदवृत्ति <coughs> है ना जैसे शक्ति है शक्ति कहाँ रहती है पद में इसलिए पद का नाम क्या है है ना ये कहते शक्ति रिव लक्षण लक्षण पदवृत्ति पद में भी लक्षणा भी रहती है लक्षणा से भी हम समझ पाएंगे उसमें शक्ति भी है अतः कायम लक्षणा है ना ये कहते हैं फिर कहते हैं कि जो आपने लक्षणा कहा है तो लक्षणा पदवृत्ति है तो वो वो लक्षण क्या है ये कहते हैं शक्य संबंधों लक्षणा शक्य संबंध लक्षण सा वो जो शक्य का संबंध शक्य का तो क्या है शक्य संबंध लक्षणा पदार्थ संबंधी का नाम है शक्य है ना तो अभी दिखा रहे हैं अभी कैसे के, लक्षण क्या है सख्स को ही लक्षण कहते हैं तो कैसे ही और वो तीन प्रकार का है सच त्रिविदा जहत अजहत जह विदात जहत है ना जहत क्या है जहत त्याग ना, ना जो त्यादि है जो त्यादि है ना जहत मतलब त्याग अजहत मतलब नहीं त्यागना और जह जहत अजहत का और दूसरा नाम है भाग त्याग लक्षण एक भाग को एक अंश को रखेंगे एक एक अंश को त्याग करेंगे उसका नाम भाग त्याग लक्षण और अजहत लक्षण उसको कहेंगे इस प्रकार तीन प्रकार हो गया है ना वर्तते च गंगायाम घोष इ गंगा गंगा पदवाक्य प्रवाह संबंध स्थिर अभी ये कहते शक्य संबंध लक्षण है ना अभी लक्षण है गंगायाम घोष घोष का भुशा। अर्थ क्या है आगा। आगा। हाँ घोषणा <laughs> गो, तो हाँ ठीक है आ, वो भी है वासुघोषोष वही है वासुघोष अरे गोस बहुत बंगाल में बड़ा ताकतदार है अरे पूरा गांव वाले उठे आएंगे पूरा पूरा खत्म कर देंगे आप मानना ही पड़ेगा तो क्या घोष जैसे कहा शब्द है और एक है जोपड़ी। जोपड़ी है। है झोपड़ी। झोपड़ी? हम्म पे क्या? कुटिया घोष जो, जो बासु है एक जो गाय को चराने वाले है।, है ना तो उनका कोई घर नहीं होता होता है घर लेकिन उनका ऐसे व्यवसाय है मैंने वृत्ति ऐसे ही है तो वो बहुत गई हजार लाखों गायी उनके पास है एक जगह में कितना दिन तक चराएँगे घास तो सौ तो हो जाएगा वो जगह जगह घूमते रहते हैं ये पहाड़ से वो पहाड़ हाँ जहाँ जहाँ उनका सीजन है अभी आ जाएंगे यहाँ पे राजस्थान में आ जाएंगे पेड़ वाला जो है ना वो राजस्थान वापस आ जाएँगे अभी इस समय फिर जब गर्मी शुरू होगा इसी वृंदावन होकर जाएँगे बापुर जब चलते हैं ना अभी रोड तो जाम हो गया पीछे अरे पीछे ये हम लोगों जाने के लिए घंटा भर ये करना है। इतने भी भी। उसमें लाल डाल देते हैं इसमें नीला डाल देते हैं इसमें रंग डाल देते हैं ये क्योंकि कितने आदमी का है सभी का है? तो सभी अलग अलग चिन्हट कर देते है वो गाए, गाए। हाँ लाखो ये चला गया तो मैंने चलेगा पूरा ये एरिया का पूरा भर जाते हैं इधर एक दिन रुकेंगे सारे घास साफ साफ कर देंगे फिर ये कर देंगे फिर दूसरे गांव में जाएंगे ऐसे ऐसे उनका जिप गा ये तो वो जब आते हैं तो रात को रहेंगे कहाँ बैल गाय भी हैं ना तो वो कहाँ ये रखेंगे तो जहाँ पानी हो तो हमें यहाँ पर आएँगे वो ऋष्के हमारे सामने में आश्रम का सामने नदी है गंगा जी वो जो पदारे रहे, तो उसमें घोड़े भी लाएंगे उसमें सारे सामान लाद कर लाएंगे और गाय उनको लाएंगे भैंसा भी है और बकरा बकरी भी है सभी है तो इतना गंदा कर रहे करे सब पुआल फुआल सब ऐसे ही कर रहे हैं फिर पता नहीं होगा रहेंगे दो तीन दिन रहेंगे फिर चले जाएंगे जंगल में चले जाएंगे रात को आ जाएंगे वहीं सो जाएंगे पानी पीएंगे ना गंगाजी से कितना पानी उनको आप तो इसलिए गंगा जी में वो झोपड़ी बना लेते हैं किनारे, किनारे। <laughs> ये कहते गंगायाम घोषह है ना गंगा शब्द का अर्थ क्या है प्रभाव है ना ये प्रभाव जल का जो प्रभाव है लेकिन गंगायाम घोष कह दिया है ये तो ये यहाँ, वो उनका नाम क्या है जो चलाते हैं उनका नाम है ना ज्यादा ज्यादा तो गढ़ेरिया वो कहा नो गंगा में रहते है गंगा जी में रहते है ऐसे कह देंगे तो गंगा जी में थोड़ी है गंगा तो जल प्रवाह है तो ऐसे लेकिन वो जो गंगा का उसका संबंध तीर में है तीर में तीर में उसने झोपड़ी पट्टी बनाया है ना, ना। तीर में तीर का अर्थ ये होता है बरसात हाँ। <coughs> में जहां तक तो पानी जा सकता है ना। ना। वहां वहां तक या यहाँ सड़क को वहां कहेंगे गंगा कहेंगे गंगा सड़क आ गया यहाँ पे नहीं आता है पानी तो इतना ही इसका है तीर शक्य संबंध तो उसी में ही वो बना देते हैं फिर तीन चार दिन का बाद फिर वो छोड़कर चले जाते हैं। ये कहते हैं ये कहते हैं वर्तते च गंगायाम घोष इत्र गंगा शब्द गंगा पद शक्य प्रवाह संबंध स्थिर है ना? तो गंगा शब्द का अर्थ है क्या है प्रवाह उसका जो संबंध है तीर में ही है है ना? उसका कुल किनारे में ही है नहीं तो वहाँ झोपड़ी होना असंभव है अब अब प्रवाह में कैसे झोपड़ी बनाएंगे वो तो बाहर कर ले जाएगा तो इसलिए कहते हैं उसका संबंध शक्य संबंध समझना है ना शक्य संबंध लक्षणा यहाँ लक्षण लक्षणा की जाती है लक्षणा से आपको समझना आ जाएगा हम इसमें आ जाएगा कि गंगा का अर्थ है गंगा का तीर क्योंकि गंगा का तीर अगर नहीं मानेंगे तो झोपड़ी असंभव प्रवाह में नहीं हो सकता है है ना? तो इसलिए कहते हैं गंगा पद शक्य प्रवाह संबंध जो प्रवाह का जो संबंध वो तीरे तीर तीर में ही उसका लक्षण है न लक्षण बीजम तु तात्पर्य अनुपत्ति लक्षण बीजम तात्पर्य अनुपति अगर लक्षणा नहीं करेंगे तात्पर्य का क्या अगर वास्तव अर्थ हमें लेंगे तो अर्थ अनुपत्ति उसका घोष अब हमें उसका वास्तव अर्थ लेंगे तो गंगा में घोष हो नहीं सकता है ना तो इसलिए कहते हैं लक्षणा का बीज है तात्पर्य अनुपति अतः एव प्रवाह घोष तात्पर्य अनुप अनुपत्ते है स्थिर लक्षणा सचिव तो इसलिए कहते हैं अतः अतः है वो प्रवाह है प्रवाह में घोष होना असंभव हो जाने के कारण वही असंभव होकर ज्ञापित करता है कि गंगा का लक्षणा तीर में है ना तो गंगा लक्षण है तीरे <coughs> तीरे सत्य ती, तीरे ही में ही होता है ये हाँ, ये कहते हैं तो ये हो गया आपका शक्य संबंध है ना अजहत लक्षण है जहत लक्षण है है ना शक्य मतलब वास्तव तात्पर्य अर्थो को छोड़कर उसका तीर में लक्षण क्या जहत ये उसने ये त्याग दिया और लक्षणा को लिया फिर कहते हैं हैंत्रिणो यादिया ये जो लक्षण लक्षण है ये अजहत लक्षण है ना छत्रिणो है ना? अभी हाँ, छतृणो च्छत्र, या ना यह तो यहां नहीं नहीं, नहीं जैस, हाँ जैसे अभी परिक्रमा चल रहा है काफी चल रहा था तो सुर शुरू से धूप होती है धूप में छतरी हाँ कितने विदेशी भक्तों से छतरी लगाकर चलते हैं है ना और बहुत सारे इंडियन है और भी है विदेश भी है सभी लोग छतरी नहीं लगाते हैं तो दूर से देखें लंबा लाइन में बहुत लोग आते हैं हजारों लोग आ रहे हैं लेकिन उसमें उसमें पाँच आदमी छतरी पकड़े हैं और दो चार दो चार हजार वो छतरी नहीं उनके पास गमछाई <laughs> ऐसे ही है लेकिन दूर से वाले यदि कौन है ना ये सब छत्र छत्री <laughs> वाले जा वाले रहे हैं तो सभी के पास तो छत्री नहीं है ना छी वाला को भी छत्र कह दिया और को भी तोने से तोने से <laughs> ये अजहत लक्षण तो उनको जो छत्री बिना है उनको त्याग नहीं किया उनको भी उससे समृद्ध कर दिया छत्रिण यात्री ये हो गया द्वितिया अजहत लक्षण जात लक्षणा अजात लक्षणा और तृतीय स्वयं अश्व इत्यादो त्याग, तो भाग त्याग है? और इसमें क्या क्या जात अजत है ना जात लक्षणा और अजात लक्षणा जात एक भाग को त्याग देता है एक भाग को ग्रहण करता है स्वयं <स्थति> देवदत्त है ना, ना दस साल पहले अपने देवदत्त को काशी में आपके साथ पढ़ते हुए आप उनको देखा था देखा था नहीं देखा था उस समय दस साल पहले आप उनको, उनको उनके साथ में रहते थे देखे थे लेकिन उसी प्रकार एक व्यक्ति है देवदत्त अभी दस साल बीत चुके हैं तो शारीरिक ये सब विकार तो हो चुका है बड़े हो गए हैं, 10 साल के बाद दिख रहे हैं, लेकिन आप अभी 10 साल का अंदर अभी देखे नहीं उनका शकल कैसे लेकिन पूर्व में 10 साल पहले जब आपने बनाज छोड़कर आए तो उस समय जब देवदत्त का जो स्वरूप था उसी प्रकार सकल विशिष्ट एक व्यक्ति को यहाँ देखा तो आप कहते हैं कि स्वयं देवदत्त सो सह है ना जो काश्याम है ना जो काशी में मैंने देखा था अयम वही देवदत्त <coughs> ये है है ना तो तत्काल को आपने त्याग दिया को आपने ग्रहण किया स्व आयम अयम <coughs> वो वही देवदत्त है लेकिन वास्तव में वो नहीं है उसी के समान है तत्काल तद देश को छोड़ देने के कारण तो एक अंश को त्याग दिया एक अंश को ग्रहण किया तो वही है जहता अजहत का लक्षण असंभव ये दूसरे का ही है है ना? जे जे नएगा ये तो हम पढ़ते हैं अरे ये तो ये में जो गुणा प्रकरण चल रहा है है ना ना द्रव्य हो गया